अन्न न पचक्षित त्रत आपो वान्नम ज्योतिरन्नाद अप्सु ज्योति प्रतिमतिष्याप प्रतिष्ठिता तदैतदन मन प्रतिष्ठित स एक ते प्रतिष्ठित वेद प्रतितिष्ठति अन्न वान्ना महांती प्रजया पशु वर्चस न महां की फलस त्याग नहीं करे उसका व्रत है जो अन्न आया खाए निकृष्ट कह करके निंदा नहीं करे और छोड़ कर फेंके नहीं पूरा पूरा खाए कुछ छोड़ देना फेंक देना यह अच्छा नहीं है इसको कहीं तो ब्रह्म कहते कहीं लक्ष्मी कहते लक्ष्मी का अनादर और जो प्रा, प्रा, प्राप्त होता है परमात्मा को अर्पण करके प्रसाद सोच करके सेवन करना है प्रसाद है पूरा पूरा उसमें प्रसाद में अच्छा बुरा नहीं सोचना यह नहीं कि बहुत मीठा हो तो अच्छा है खाली रूखा सूखा को मिल गया तो प्रसाद नहीं ये नहीं प्रसाद कभी से सुखा भी मिलता है कभी कुछ से मिलता है जो मिला है उसका परिहार त्याग नहीं करे पूरा पूरा आप सेवन करें फेंकें नहीं छोड़े नहीं छोड़ना ये अलक्ष्मी कुछ लोगों का आदत है लक्ष्मही न है त्याग फेंकना रखना ऐसा ऐसा नहीं करना चाहिए जो चीज़ नहीं है तो पहले लेना ही नहीं कोई कहते हम वो नहीं वो दे दिया दे दिया नहीं है देने वाले तो दे आप खाए भाई भोजन कर बैठे देने वाले तो देने के लायक देंगे किंतु तो आपको नहीं लेना है तो मना करना आपका यू नहीं कि वो दे दिया उसकी गलती नहीं अपने आप देखो जितने खास कितने लो यदि किस चीज़ में कुछ भी डरा हो आप नहीं खा पाते हो नहीं लो अर नहीं कि उसमें लेना है थोड़े थोड़े थोड़े आपने खा लिया बाकी सब फेंक दिया ऐसा नहीं करना जो कुछ चीज़ आपको नहीं खाना है किस में डाला गया तो उसको नहीं लो थोड़े पहले लिया कम लो अरे बार बार बहुत लेना अपने आवश्यक से खाए बाकी से इतने छोड़ दिया ये नहीं खाएंगे थोड़े खाए इतने रख दिया ऐसा नहीं ये व्रत है अन्नम न परिचिक्षित ये सब के लिए नियम है आप वही अन्नम जल अन्न है ज्योति अन्नाद ज्योति हो गया अन्नाद ज्योति है अन्न को सुखा देने से तेज अन्न हो गया जल तेज हो गया अन्नाद अवशु ज्योति प्रतिष्ठितम जल में ज्योति प्रतिष्ठित हुआ जल में ज्योति जल में ज्योति है और जल भी ज्योति को तेज को सुखा देती है नष्ट कर देती है इसलिए ज्योतिष आप प्रतिष्ठित जल में ज्योति स्थित है और ज्योति में भी जल है जल में ज्योति है जल से अग्नि निकालते हैं अग्नि कारण रूप है और अग्नि में जल है किस प्रकार अग्नि कारण जल कार्य तो फिर ज्योति में जल जल में ज्योति ये परस्पर प्रतिष्ठित हो गया अन्न अनाद हो गया तद एत अन्नम अन्य प्रतिष्ठितम परस्पर अन्न अनाद हो गया सद अन्नम अन्य प्रतिष्ठितम वेद प्रतिष्ठा को प्राप्त करता अन्नवान होता है प्रभुत अन्नवाला होता है अन्नाद दीप्तअग्नि होता है महान होता है प्रजा पशु ब्रह्म तेज से युक्त होता है कीर्ति से महान होता है ये सब फल समान है अन्नम अन्न बहुकूर्त तद्व्रत पृथ्वीवा अन्न आकाशवन्ना आकाश प्रतिष्ठितः आकाश प्रति आकाशपृथिवी प्रति तदेत मन प्रतिमदन मने प्रतिष्ठित वेद प्रतिष्ठति अन्नवान्नाद महां भवति पशुर्ब्रह्मवचस महां कीर्त्या अन्न बहुकूर्त बहुकुर्त अन्न बहुत करे जितना आवश्यक उसे अधिक बहु कुर्बित बहु करने किस लिए कोई प्राप्त हो तो उसको अन्न देना है वो अन्नार्थी को ये, भोजन बनाते हैं तो खाद्य खाने के लिए भोजन करने के लिए किसका अधिकार है बताओ भोजन करने में अधिकार किसका है विद्यार्थी का क्षुद्धा <laughs> है तो भूख है तो जिसको क्षुधा है वो अधिकारी जिसको भूख नहीं वो अधिकारी है वो देने पर भी नहीं खाएगा जिसकी भू क्षुधा है वो अधिकारी है भूख है तो अधिकारी है खाने का सबका अधिकार है क्षुधा है कोई माँगता है तो आपका जैसे भूख लेते समय खाना है घर में भोजन पचाते है तो कोई क्षुधा भूक्ष आया तो उसको अन्न देना चाहिए यह अन्न बहुत करने का है तद व्रतम उसका ये व्रत है कोई आया तो अन्न आते उसको अन्न देना चाहिए पृथ्वी भाई अन्नम पृथ्वी अन्न आकाश अन्नाद आकाश में पृथ्वी है इसलिए अन्न हो गया पृथ्वी आकाश अन्नाद हो गया पृथ्वी में भी आकाश स्थित है इसलिए पृथ्वी अन्नाद आकाश अन्न हो जाएगा आकाश से पृथ्वी प्रतिष्ठित पृथ्वी में आकाश है प्रतिष्ठित अन्न कौन होगा आकाश और आकाश है पृथ्वी प्रतिष्ठित अन्न कौन है पृथ्वी आकाश अन्न परस्पर या आकाश में पृथ्वी पृथ्वी में आकाश कर्ण से तदे तद ये दोनों परस्पर अन्योन्या अन्नम अन्ने प्रतिष्ठितम तो, तो एक ये भी अन्न वो भी अन्न ये भी अनाद पृथ्वी अनाद आकाश भी अनाद है अन्न अन्न प्रतिष्ठित ऐसा जो अन्य अन्नम अन्न प्रतिष्ठित इसे जानता है वह भी प्रतिष्ठित हो जाता है अन्न अनाद होता है महान होता है प्रजा पशु ब्रह्म महान कृत्या अरे जो करता है अन्न गुणत्वेन अन्न बहुत करना उसका व्रत न कंचन वसत प्रत्याचित त्रत तस्माया कया च विधया बहुअन्न प्राप्यास्मा अन्नमिताचक्षसेते एक मुखत्न्न राखत्स्म अन्न राध्यते एक मध्यम मध्य तस्म राध्यते एक अन्तत्व राधम अंतो तस्मा अन्न न कंचन बस तो प्रत्याचकित वास के लिए कोई आया तो उसको प्रत्याख्यान मना नहीं करे वासने के लिए आया तो निवारण नहीं करे वास के लिए अनुमति दे वास करे और वास देने के बाद रहने के स्थान दिया तो अवश्य ही भोजन देना है कोई अपने घर में पास में भूखा रह गया पाप होता है गृहस्थ को तो ये बहुत है कोई आता है तो वो रहता है तो उसको जरूर खिलाना चाहिए भोजन खिलाना चाहिए भूखा नहीं रहे अवश्य अन्न देना चाहिए इसलिए तस्माद इसका व्रत है यह कयाच विधया बहु अन्नम प्राप्त नहीं किसी प्रकार परिश्रम करके खेती करके सेवा करके धन कमा करके किसी प्रकार बहुत अन्न प्राप्त करे बहुत अन्न करके बहुत अन्न पहुँचाए कोई आया भोजन के लिए माँगा तो जिसके पास अन्न बहुत देता है हाँ हाँ आओ कोई आए हाँ आपके लिए अन्न है आइए भोजन क्या भोजन हाँ भोजन बनाए आपके लिए बना आ जाए अराध्याश्मय अन्नम इत आशिक्षित इसलिए इनके पास अन्न बहुत है दान करने वाले क्या कहेंगे अराध्य अस्मि अन्नम इनके लिए भोजन बना हुआ है भोजन है इनके लिए आओ आइए बीजिए दो कोई आते आते हाँ आए आए भोजन है आपके लिए अराधि अश्मय अन्नम इनके लिए अन्न सिद्ध भोजन पका वगैरह रखा है लिए सुरक्षित है ऐसे सदाचारी लोग कहते हैं आचिक्षित ऐसे जो कहते हैं ये तदवे मुख अन्नम राधम ये मुख्य अन्नम राधम सिद्ध होता है मुख मुख्य वृत्तियाँ प्रथम व्यय में काम उम्र में है अथवा सम्मानपूर्वक अन्न जिसको देता है ये अन्न मुखत मुख मुख्य वृत्ति से प्रधान वृत्ति से अन्न सिद्ध हुआ जिसको अन्न देते हैं सम्मान करके प्रेम से देते हैं और वो अभी युवावस्था में पहले कोई करता है श्रेष्ठ है मुख्यत्व तो अन्नम राधम अर्थात तो मुख्य वृत्ति से अन्न सिद्ध हुआ ऐसा जो मुखत्व तो अस्मय अन्नम राध्य थे इसे जो पूजा पूर्वक सत्कार करके प्रेम से अन्न खिलाता है उसको फल है तुरंत उसको अन्न प्राप्त होता है ये भी मुख्य वृत्ति से अन्न उसके पास आ जाता है अर्थात जिस प्रकार देता है इस प्रकार उसको प्राप्त होता है अभी जिसके प्राप्त हुआ है पहले कुछ दिया था इसलिए प्राप्त हुआ है आपके पास अभी कुछ संपत्ति है पहले आपने कुछ पुण्य कर्म किया था उसके फल रूप आया आपने को बुद्धिमान नहीं कि हमने कमा दिया हमारा अपने परिश्रम कर कमाया मेरे पास आया वही परिश्रम जो आप करते वही परिश्रम करने वाले कोई पति तो हो जाता गरीब हो जाता है जो व्यवसाय करके रुपया कमाते हैं वही व्यवसाय करने वाले दरिद्र हो जाता है धन समि समाप्त हो जाता है अपने पूर्व कर्म पुण्य के कारण ही धन प्राप्त होता है धन जो प्राप्त हो पुण्य कर्म का फल उसका सदुपयोग करना चाहिए अन्न जिसको प्रेम पूर्वक किसको सम्मान करके देता है इसी प्रकार उसको प्राप्त होता है तो मुखत्स में अन्न बराध्य तो उसके लिए मुख्य वृत्ति प्रथम अवय में अन्न प्राप्त होता सिद्ध हो जाता है जो ए तदय मध्यन्नम राधम जो मध्यम वृत्ति से किसको देता है ज्यादा सम्मान नहीं दे दिया पूजा पूर्वक नहीं तिरस्कार भी नहीं किया क्यों दे दिया तो उसको भी ऐसे ही प्राप्त होता है मध्यत्वअराध्यता उसके लिए मध्यम वृत्ति से मध्यम वय में अन्न प्राप्त हो जाता है ए तदवा अन्नम राधम अंतत यदि वृद्धावस्था में अथवा तिरस्कार करके इसको अन्न दिया उसको भी इसे प्राप्त होता है अंतत अस्मे अन्न अन्न उसको प्राप्त होता है इसी प्रकार तिरस्कार पूर्वक प्राप्त होता है अन्नार्थी कोई चाहते तो उनके लिए अन्न देना चाहिए सम्मान पूर्वक प्रेम पूर्वक प्रसन्न होकर देना चाहिए कि दिया ये नहीं अपने बड़पना नहीं जिसको दिया समझो उसे कहे आपकी कृपा वह आए तो आप दे सके आपने क्या दान किया सत्कर्म किया आपने जो सत्कर्म किया उसके लिए जो लिया वो भी कारण है जो आकर के मांगता है आपसे ग्रहण किया वो भी आपके पुण्य कर्म का निमित्त तो बना आपका उपकार के आपको नहीं समझ रहा है कि मैं उपकार किया मैं उसको भोजन दे दिया खिला दिया ये नहीं आपसे कुछ व... पुण्य कर्म सत्कर्म हुआ परमात्मा की कृपा से परमात्मा ने आपके द्वारा सत्कर्म कराया ये समझना मैं क्या नहीं समझे परमात्मा मेरे से कुछ सतकर्म कराए परमात्मा ने कराया जो परमात्मा ने सत्कर्म कराया ये निमित्त बना जो मेरे से लिया जो मुझे मांगा इसलिए यदि कोई मांग मांगता है उसके निकृष्ट अपने को बड़ा नहीं मानना वो मांगता है तो आपके द्वारा कुछ सतकर्म आपसे यदि कुछ लिया किस आपको दे दिया आप ऋणी नहीं हुए हमेशा ध्यान रखें स्वयं ऋणी नहीं बने दूसरे को कुछ दिया आप ऋणी नहीं हुए उसे आपकी हानि नहीं हुई कोई ले लिया तो लेकर कर कहाँ जाएगा सब परमात्मा जानते हैं कोई ठग ले लेता है कोई किसी प्रकार ले करके सोता है कि मैं बुद्धिमान लेकर नहीं जितने जो ले जाता है इतने ऋणी बनता है आगे फिर उसको देना पड़ता है इसलिए अधिक ले ले करके अधिक रुपया इकट्ठी करके अपने को बुद्धिमान मानना नहीं है जब किस को देते हैं तो ये समझे जो लेता है ये आपका उपकार कहे आपके सत्कर्म करने में निमित्त हुआ इसलिए प्रेम पूर्वक सम्मान पूर्वक दे कभी भी उसको देखते समय नहीं सोचे मैं इसको दिया सोचे ये मेरे द्वारा सत्कर्म कराया मेरे ऊपर कृपा, मेरे से अच्छा कर्म करने के लिए आपके द्वारा अच्छा कर्म होने के लिए यदि कोई निमित्त बना वह आपका उपकार या अपकार कह बताओ आपका आपके द्वारा कोई सत्कर्म हुआ किसी के कारण यदि सत्कर्म हुआ वो आपका उपकार के कहे हाँ इसलिए उसको सम्मान करना मांगने वाला भी यदि आपको आपने कुछ दिया उसको सम्मान करना कुछ दिया तो भी उसको सम्मान करना इसी प्रकार जो देता है उसके इसे प्राप्त होता है जो मध्यम वृत्ति से देता है मध्यम वृत्ति से प्राप्त होता है जो निकृष्ट करके तिरस्कार के देता उसको निकृष्ट से प्राप्त होता है कोई उपचार देना है तो दे दो ऐसा दुखी होकर के ऐसा नहीं जितने जो कुछ करते सतकर्म प्रसन्न होकर करें और ये एक है जहाँ भी जो कुछ करता है घर में जो घर घर में भी गृहस्थ लोग हो अथवा आश्रम में कोई रहते हैं कहीं झाड़ू देते हैं कहीं कुछ करते सेवा करते हैं ये समझे मैं परमात्मा के लिए कर रहा हूँ परमात्मा की दृष्टि से परमात्मा की सेवा कर रहा हूँ सोचे वो परमात्मा की सेवा हो जाती है एक होता है सेवक एक होता है नौकर सेवक सेवा हिसाब से करता है पूजा करने के लिए सेवा करने बड़े बड़े धनी लोग को भी के मंदिर में सेवा करते हैं देखो कहीं जाकर के जूता साफ करते हैं गुरुद्वारा आदि में बड़े बड़े लोग जाकर जितना है कि जूता साफ करते हैं झूठे बर्तन साफ करते हैं और सेवा है और कोई नौकर रुपया लेकर काम करता नौकर है नौकरे दोनों में फर्क है भावना के अनुसार नौकर भी जो रुपया लेकर काम करता है वो यदि सेवा के हिसाब से करे ये मेरा कर्तव्य और जो कुछ करता है शुद्ध करे तो उसको सेवा का फल प्राप्त होता है रुपया जो कुछ जीविका के लिए लेना होता है भोजन बनाने वाला यदि ये सोचे कि मैं ये बनाता हूँ साधु महात्मा के लिए अथवा भगवान मंदिर में भोग लगाने के लिए ये भगवान के लिए बनाता हूँ शुद्ध पुत्र बना है श्रद्धा से तो उसको पुण्य फल प्राप्त होता है कहीं कहीं तो ऐसे करते क्षेत्र में बनाते थे आटे को लेकर के पैर में गूंधते हैं इतने बहुत आटा है कोई पूछा अरे पैर से किस आटा बनाते हैं? बोला अरे ये हम खाएंगे तो साधु के देना है <laughs> साधुओं को देना तो पैर में गूंधने से क्या हो गया <laughs> इतना आटा है कैसे गूंथेंगे बहुत रोटी बनाना है तो पैर से गूंथते कोई घर से कोई गाँव से आज पुजा यहाँ ऐसा क्या करते बोले हम थोड़ी खाएँगे ये तो साधु को देना है साधु को देना मतलब ऐसे नहीं, नहीं। बिल्कुल जो बनाता है भी शुद्ध बनाना चाहिए तो नौकर के लिए नहीं घर में भी घर में भोजन बनाते हैं शुद्ध बनाना चाहिए इसलिए कि परमात्मा को अर्पण करना परमात्मा को अर्पण नहीं करके अपने बनाकर खाते हैं तो भुंजते थे त्वघम पा ये पचन त्यात्म पवित्र होकर के बनाए शुद्ध बनाए और परमात्मा को जरूर अर्पण करें अतिथि को दे सके साधु महात्माएं तो, तो उनको खिला सके भोजन बनाए शुद्ध से रख भी और खाते समय झूठा किया उसको लेकर भोजनालय में रखा फिर कोई आया उसको दिया पाप होगा भोजन करते समय इसे खाते एक हाथ से खाते दूसरे हाथ से लाते इस हाथ से ले चम्मच से खाते हैं चम्मच से खाएं एक चम्मच से खाते हैं। और दूसरे चामच से उधर से, चाम से ले आए ये चामच इसमें पड़ा है और चामच से लेकर इसमें रख दिया इसको रख दिया फिर इस चामच से खाया फिर दूसरे लाया और उसे चामच से ले आओ रख दो फिर शाम से कहा हाथ जुटा नहीं बना <laughs> जो भोजन रखा उसमें से लाया ऐसे से खाया क्योंकि हाथ साफ है ना चामच से तो हाथ पवित्र है और रोटी देते हैं तो लगा करके इसमें रख करके बस ऐसा लगने के बाद छोड़ेंगे थाली है ना ये थाली है रोटी देंगे तो रोटी को लेकर के ऐसा इसमें लगाने लगाने के बाद पूरा लगा फिर धीरे करके छोड़ेंगे हाथ भी लग जाए कोई आपत्ति नहीं किन्तु छोड़ना नहीं ऐसा नहीं ऐसा करने तो कहीं फेंक दिया ऐसे लगा के रखेंगे फिर ऐसा रखेंगे चावल भात देते हैं तो ऐसे ऐसे करते करते करते पूरा पूरा थाली के साथ इसके लगा हो <laughs> ये फिर उसको लेकर के भोजन भोजनालय में रखेंगे अब दूसरे को किसी को लापाप होता है ये जानना चाहिए बहुत लोग नहीं जानते हैं घर पर कभी भोजन करना होता है देखते हैं कहीं के साधु महात्म भी भोजन करते देते सम परसम ऐसे देते तो लगा देते हैं बोले झूठा मूठा हम नहीं मानते हैं <laughs> नहीं मानने के आप नहीं मानो कि दूसरे को झूठा नहीं खिलाओ तो यह पवित्र होना चाहिए पवित्र रखे यह करना चाहिए तो जिस प्रकार पवित्र रखे तो उसको ऐसे ही फल प्राप्त होता है तो सब वो भोजन बनाते समय पवित्र रख करें परमात्मा अर्पण करे यह सामान्य रूप से सबके लिए आगे इसके लिए उपासना य एवं वेद क्षेमती योग क्षमती प्राणा प्राणापानय कर्मेट हस्तो गति पाद विमुक्तिर पाऊ ये मनुषि सामा अथ दैवी तृप्तिरिवृष्टौ बलमी विद्युति अभी यह उपासना कहते हैं क्षेमती वाची वाची क्षेम रूप से ब्रह्म प्रतिष्ठित है वाग्मे क्षेम है जो प्राप्त है उसका रक्षण करना ये क्षेम और योग होता है अप्राप्ति की प्राप्ति तो वाची ब्रह्म क्षेम रूप से स्थित है ऐसे उपासना करें चिंता न करें योग क्षम ये प्राणापान यो हो प्राण अपान में ब्रह्म योगक्षेम रूप से स्थित है प्राणापान में योगक्षेम रूप से ब्रह्म स्थित है ऐसे ब्रह्म की उपासना चिंता न क्योंकि प्राण अपान चलता रहता है तो योगक्षम करते हैं अप्राप्ति की प्राप्ति अप्राप्त से रक्षण <tuch> तो ब्रह्म स्वयं परमात्मा प्राणापान में योग क्षेम रूप स्थित है कर्मे इतिहा हस्त हो हाथ दोनों हाथ में परब्रह्म ब्रह्म कर्म रूप स्थित है इसलिए हाथ से शुभ कर्म करे परमात्मा के लिए कर्म करे ब्रह्म परमात्मा स्वयं हाथ में कर्म रूप से ऐसे चिंतन न करे हाथ से कुछ कर्म होता है ये कर्म पर स्वयं परमात्मा ब्रह्म है ब्रह्म स्थित है गति रिति पादय हो ब्रह्म दोनों पाद में गतिरूप स्थित है पाद से गति होती है तो परब्रह्म इस प्रकार ऐसे चिंता न करे सर्वत्र ब्रह्म का चिंतन करने के लिए कुछ कुछ स्थल श्रुति कहती जहाँ जहाँ ऐसे चिंता न करें ऐसे चिंता न करने के बाद सर्वत्र ब्रह्म बुद्धि होगी सर्वत्र परमात्मा बुद्धि वासुदेव सर्वम भगवान कहते हैं सर्वत्र भगवान बुद्धि होने के लिए कुछ कुछ स्थल में यदि पर बुद्धि करे आगे सर्वत्र बुद्धि होगी अरे कुछ कुछ स्थल नहीं करें सीधा ब्रह्मबुद्धि कर देना सरल नहीं बोलना हो जाता है करना कठिन है इसलिए जहाँ जहाँ प्रतीक में परमात्मा की उपासना इसलिए करते हैं एक प्रतीक में एक मूर्ति में एक स्थान में यदि भगवान की बुद्धि हुई फिर अन्यत्र बुद्धि होगी गुरुजन्म में पिता माता के चरण में जो पत्नी अपने पति के चरण में परमेश्वर बुद्धि करे और गृहस्थ लोग साधु महात्मा को परमात्मा जी चिंतन करके उपासना भक्ति करते हैं इसी प्रकार गुरुजन में भगवान बुद्धि परमात्मा बुद्धि ऐसे करें और इस प्रकार जो उपासना करते हैं वह सर्वत्र परमात्मा बुद्धि वाघ में भी क्षेम रूप से प्राण में भी योग क्षेम रूप से परमात्मा है कर्म रूप से हाथ में गति रूप से पाद में विमुक्त रीति पायु पायु में विमुक्त विसर्जन भी रूप से क्रिया होती है यदि मानुषी ये मनुष्य संबंधी इसे उपासना करने के लिए इसे बताए इस प्रकार चिंतन करें समाज़ समा मनुष्य होने वाले समाज़ सामा ये मनुष्य ज्ञान समय का ज्ञान, ज्ञान। अथ द्वीदेवस देव उपासना कहते हैं तृप्तिरवृष्टि वृष्टि में तृप्तिप से परमात्मा स्थित है विद्युत में बलरूप से पर ब्रह्म स्थित है यश्ति पशुषु पशु में ब्रह्म यश कृत्तिपसे ज्योति नक्षत्रु प्रजातिरमृत आनंदुपस्थे सर्विताकाशे तत्तिपासी प्रतिष्ठावान्वती तन्महुपासी महान्वती प्रति तन्मनुपासी मानवान्वती पशु मे ब्रह्म यशित चिंतन करें नक्षत्रे पर्रह्म ज्योतिप्रकाशरूप से चिंतन करें प्रजातिर अमृतम आनंद उपस्थित प्रजाति पुत्रजन्म अमृत सुख है अमृतत्व की प्राप्ति जितने हैं इसी प्रकार प्रजाति अमृत अमृतत्व प्राप्ति तो पुत्र होता है अमृतत्व प्राप्ति के लिए ऋण विमोचन करके आनंद प्राप्ति का निमित्त इसे रौत्त उपस्थ इंद्र के कारण पुत्र होता है तो ब्रह्म ही इस रूप से इंद्र में स्थित है पुत्र रूप से अमृत रूप से आनंद रूप से अमृतत्व प्राप्ति जो मैथुन सुख आनंद इस रूप से भी ब्रह्म स्थित है उपासना चिंतन करे उपस्था निमित ब्रह्म इस रूप से तित है सर्वमित आकाश सर्वम आकाश में प्रतिष्ठित जो सब आकाश में स्थित है सब कुछ ब्रह्म है आकाशे सर्वम सर्व रूप से ब्रह्म स्थित है ये देखो सब आकाश में जो कुछ है पर ही इस रूप से तित है इसे चिंतन करे एक एक क्रम से चिंतन करते करते अंत में आकाश में जो कुछ है ब्रह्म ही इस रूप से स्थित है इसे चिंतन करें आकाश में जितने पदार्थ सब को ब्रह्म रूप से चिंतन करें ऐसे करते करते सर्वत्र ब्रह्म बुद्धि होती है जिस क्रम से श्रुति कहती है इस सौ तो उपासना जो लोक प्रसिद्ध उपासना की अपेक्षा श्रेष्ठ है इसको चिंतन करें श्रवण करते समय मनन करके थोड़ी चिंतन करे ये उपासना से अंतकरण की शुद्धि शीघ्र होती है ये नहीं समझे कि ये उपासना की अपेक्षा उपास वही उपासना चाहे है करके वहीं पर चंद्रन तिलक लगाना वही ध्यान करना यह उपासना यह उपासना करो किन्तु उसके अपिशय ये स्रौत उपासना और उत्कृष्ट है ऐसे चिंतन करना सर्वत्र ब्रह्म इस रूप से तित है पर ब्रह्म वास्तव सर्वत्र है ये बुद्धि करने के लिए एक एक स्थल में पशु में यश रूप से तिथ है चिंतन करना नक्षत्र में प्रकाश रूप से तिथ है ऐसे बल रूप से विद्युत में इसी प्रकार चिंतन करना सब इंद्रिय में बाहर अंदर सर्वत्र परमात्मा ही से चिंतन करते करते अंत में सब कुछ आकाश में जो है पर ब्रह्म ही आकाश रूप से आकाश में स्थित है सर्व रूप से तत्प्रतिष्ठा इतिपासित हो ब्रह्म प्रतिष्ठा सब का आश्रय है ये भी उपासना करें प्रतिष्ठावान जैसे उपासना करता है प्रतिष्ठागुण उपासना करने से अभी प्रतिष्ठावान होता है प्रतिष्ठित हो जाता है तन मह रूप से न करे तो महान हो जाता है भूभ स्व मह महत्वगुण विशिष्ट मह इतिपासित महान महत्वगुण विशिष्ट ब्रह्म ऐसे चिंतन करे उसका फल है स्वयं महान हो जाता है महत्व गुण वाला ब्रह्म चिंतन करे जैसे गुण वाला चिंतन करता है ऐसे फल होता है मृदगल उपनिषद है तम यथा यथोप उपास तदय होती जिस जिस प्रकार उपासना करता है वही ऐसे हो जाता है स्वयं इस प्रकार हो जाता है तो महत्व गुण विशिष्ट उपासना करने का फल है स्वयं महान हो जाता है तन मन यथ उपास मानवान मन का अर्थ मनन रूप से चिंतन करें स मन सर्थो जता मनन समर्थोत समर्थ मानवान् तन्नमितुपासी नम्यस्मे काम तद्रहतुपासी ब्रह्म तद्रहण परीमरतुपासी पर्यण म्रिय द्विशंत सपत्ना पर्य प्रिया भ्रातृव्या सचा पुषे यदि स एक तन्नमित पर्रह्म नम नमन गुणवाला ऐसे नमस्कार गुणवाला पूजा वाला ऐसे चिंतन करे तो अस्मे काम नम्यते उपासक के लिए जो काम में भोग्य विषय प्राप्त होते हैं ऐसे उपासना करने से उसको भी नमस्कार करते हैं अर्थात सम्मानपूर्वक उसको भोग्य प्राप्त होते हैं तद ब्रह्म इत उपास तो ब्रह्म सबसे श्रेष्ठ है ऐसे उपासना करें परिपूर्ण विराट आत्मा का ब्रह्म है ब्रह्म विराट रूप से ब्रह्म है उपासना करे तो स्वयं ब्रह्मवान भवति तो ब्रह्मवान तो जो विराट का गुण वो वाला हो जाता है उसके बाद परिमर ब्रह्म का परिमर से उपासना करे ब्रह्म का परिमर परिम्रियंते अस्मिनेति परिमर पांच देवता विद्युत वृष्टि चंद्रमा आदित्य अग्नि ये देवता उसमें सब लीन हो जाते हैं इस रूप से चिंतन करें ब्रह्म को परि एण मियंत द्वसंत सपतना एनम द्वसंत सपतना परि मियंत द्वेष करने वाले जो सपतने शत्रु वो मर जाते हैं परी ये अप्रिय भ्रातृव्य जो भ्रातृव्य है भ्रातृव्य भाई के पुत्र को भ्रातृव्य कहते शत्रु को भी कहते जो अप्रिय है द्वेष नहीं करने वाले भी वो भी नष्ट हो जाते हैं यश्च पुरुषे यश्च स्वादित्य स जो पुरुष में जो चेतन है आदित्य में पुरुष एक ही एक ही तत्व है एतन एतम् सय अस्मोका एतम् एत प्राणमयत्मान मुपसंक्रम्य एतं मनोमयत्मानपक्रम्य एतं विज्ञानमय आत्मापसक्रम्य एतम आनंदमय आत्मापक्रम्य इम्लोकाम एतत् एकमकायना ये साम गायन आस्ते हावु हावु हावु स एवं व्यति इस प्रकार अन्नम आदि क्रम से आनंदमय लेकर के जो अधिष्ठान ब्रह्म है इसको जो जान लेता है अस्मा लोकात्त्य इस लोक कार्यक्रम संघात से पृथक होकर के इनसे विलक्षण अपने को समझ करके एतम तम अन्नमय आत्मापसम्य अन्नमय आत्मा में पहले आत्मबुद्धि करता था अन्नमय शरीर में, में आत्मबुद्धि करता था अन्नमय आत्मा आत्म तो न उपसंक्रम्य भ्रांति से आत्मत्व न गृहित था अन्नमय शरीर में, में आत्मबुद्धि थी उसको उपसंक्रम्य उसको बाध करके आत्मा अन्नमय का आत्मा कहा भ्रांति से गृहित स्वीकृत आत्मा ब्रह्म के कारण देह में अहमबुद्धि पहले थी सबकी भ्रांति से जो अन्नमय में आत्मत्व था उसको बाध करके उपसंकर में क्या था उसको छोड़ करके बाद करके ये देह आत्मा नहीं है मेरा शरीर मैं शरीर नहीं हूँ अन्नमय आत्मा को बाध करके उसके बाद प्राणमय में आत्मबुद्धि हम जीवामी जीव प्राण धरने जो जीव धारण करता है प्राण कहें मर गया तो प्राण चला गया तो प्राण ही आत्मा है तो प्राण में जो आत्मत्व बुद्धि भ्रांति से थी वो आत्मत्व का बाध करके प्राणमयम आत्मानम उपसंक्रम्य प्राणमय में जो आत्मत्व निश्चय वो उसको बाध करके प्राणमय आत्मा नहीं है उसके बाद अंदर मनोमय आत्मा है <coughs> फिर मनोमय में आत्मबुद्धि होती हम सोचामी हम सुखी दुखी करके मनोमय में जो आत्मत्व बुद्धि भ्रांति से मनोमय को आत्मा मानता था वो उसको आत्मा का उपसंक्रम्य बाध करके ये में आत्मा नहीं इबाद है अभाव निश्चय राज्य में सर्प ज्ञान होता है भ्रांति से बाद में सर्प का बाध होता है नायम सर्प सर्प का अभाव निश्चय होता है इसी प्रकार अन्नमय को आत्मा भ्रांति से मानता था यह अन्नमय आत्मा नहीं है यह सर्प नहीं है सर्प का अभाव निश्चय होता है बाद इस प्रकार मनमय आत्मा का बाध करके मन आत्मा नहीं है फिर मन के बाद निश्चय विज्ञानमय कोशक हम निश्चयम बुद्धि के द्वारा निश्चय होता है जो हम निश्चय करने वाले जानने वाले हुई तो हमें तो ये निश्चय करने वाले हम कह करके विज्ञान में बुद्धि भ्रांति से जब विज्ञान में आत्मत्व बुद्धि थी भ्रांति से उसको उपसंक्रम में बाध करके बाधित्वा कि ये विज्ञान में आत्मा नहीं है इसी क्रम से एक एक बात करके अंदर अंदर आत्मत्व में भ्रांति गृहत आत्मत्व का बाध करना आगे आनंदमय का आत्मा मान करके आनंदमय जो आत्मत्व तो उसको भी बाध करके अज्ञान <coughs> है कारण शरीर उसमें चिदावास होता है चिदावास विशिष्ट अज्ञान है और इसमें आनंदमय कोश है प्रिय प्रमोद वृत्ति विशिष्ट है यद्यपि सुश्रुति अवस्था में प्रिय प्रमोद वृत्ति नहीं होती है किंतु आनंदमय कोश के लिए कहा प्रिय प्रमोद वृत्ति विशिष्ट अज्ञान आनंदमय कोश जागृत सपने में प्रियमोद प्रमोद वृत्ति होती है वो वृत्ति का संस्कार रहता है वो संस्कार जा करके जो अंतकर्ण अज्ञान में लीन हो जाता है प्रियमोद प्रमोद की वृत्ति का उसका संस्कार अज्ञान में रहा प्रियमोद प्रमोद के संस्कार विशिष्ट अज्ञान चिरावास विशिष्ट उसको आनंदमय कोश कहते हैं वो आनंदमय में आत्मा नहीं कोई आनंदमय का को आत्मा मान लेते हैं कि कोई चतन जैसे लगता है जैसे बुद्धि में चिताभा होने से उसको आत्मा मान लेते हैं जड़ में आकाश का प्रतिंब दिखता है बच्चा कहता है घड़ा में आकाश इसी प्रकार आनंदमय में आत्म तो बुद्धि आनंदमय स्वयं आनंद नहीं आनंदमय आनंद प्रचुर जिस गाँव में बहुत ब्राह्मण रहते हैं वहाँ ब्राह्मण भी कोई है बहुत ब्राह्मण तो ब्राह्मण भी है जिससे वन में बहुत आम्र वृक्ष है बहुत आम है तो आम्र वनम कह देते हैं? उसमें आम से भी कटहल आदि पंस वृक्ष है आनंदमय आनंद प्रचुर है किंतु तो आनंद ही नहीं है ब्रह्म तो में आनंद है तो आनंद में आत्मा नहीं है आनंद में आत्मा को इसी प्रकार जो चिदाभा से विशिष्ट अंतकरण चिदाभा अज्ञान कारण शर वह आत्मा नहीं है और चैतन्य जैसे लगता है चेतन नहीं है जो करता है करने वाला शुद्ध चेतन में कर्तृत्व रहेगा शुद्ध चेतन निष्क्रिय है तो फिर कर्तृत्व तो क्या जड़े में रहेगा जड़े में कर्तृत्व तो नहीं तो कहते जड़े में नहीं रहेगा तो, रहे तो चेतन में रहेगा चेतन में कर्तृत्व तो कहाँ देखा किसने जड़े के बिना जड़े के बिना चेतन किसने देखा है जो चेतन जिसको कहते वो जड़े उसमें है या नहीं जड़ छोड़कर के चेतना बताओ कौन सा है कहां दिखता है मनुष्य है पशु है पक्षी है इंद्र है वरुण है यमराज है कौन सूर्य है जड़ के बिना चेतन कौन है सब जड़ मिला हुआ है वही जड़ शरीरादि स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर सीदाभाष है वो चिदाभा से विशिष्ट को ही चेतन कहते हैं लोक में वो चेतन वास्तव नहीं वास्तव चेतन बिंब रूप है आप अपने को सौ मानते मैं चेतन हूँ कोई मानता है क्या जड़ा करके चेतन है एक होता है क्षेत्र क्षेत्र के विवेक गीता माया शरीर क्षेत्र उसको जानने वाला क्षेत्र ज्ञान जड़ा है ज्ञेय क्षेत्र जानने वाला क्षेत्र क्षेत्रज्ञ आप जड़ है या क्षेत्रज्ञ है क्षेत्रज्ञ है चेतन है ये जो चेतन है चिदाभास विचिट उसमें कर्तृत्व है वास्तव कर्तृत्व है नहीं कर्तृत्व तो भी भ्रांति से दिखता है वो भ्रांति से दिखने के कारण चिदाभास भी सीधा बुद्धि में है ना जड़ में ना तो चेतन में शुद्ध में यही कर्तृत्व तो भ्रांति सिद्ध है <coughs> एक एक करके कोष में आत्मत्व तो भ्रांति से बुद्धि को बात करके अंत में जो अधिष्ठान रूप आनंद उसको समझ लेता है आनंद में आत्मा का भी बाध करके शुद्ध ब्रह्म का जो ज्ञान हो जाता है इमान लोकान् काम कामरूपी अनुसंचरण ये लोग को अतिक्रम कर लेता है अनुसंचरण अनुसंचरन भूरादिलोक सब को छोड़ करके कामानी काम से अन्न अश्यति कामानी यथेष्ट अन्नबा ल होकर के काम रूपी कामत अनेक रूप कामत रूपाणी अस्त लोक कौन संचरण करता है ईमान लोकान अनुसंचरण ये लोक में संचरण करता हुआ ईमान लोकान कामान्य काम रूप अनुसंचरण ईमान लोकान अनुसंसरण लो लोक में संचरण करते हुए उसको आत्मत्व अनुभव करता है सबको अनुसंचरण आत्मत्व अनुभव करता हुआ सारे ब्रह्मांडों को अपने अहम अश्मी जो कुछ देखता है अहम अस्मी मेरे से बिना कुछ भी नहीं है सब कुछ मैं हूं ये तो सर्व आत्मूत सबको आत्म रूप से चिंतन करता है ज्ञानी सर्वात्मक हो जाता है जो सर्वात्मक में देखता हूँ सब कुछ है किससे भय करेगा किसको प्राप्त करने की इच्छा करेगा किससे में राग द्वेष करेगा तो खुश आनंद हो करके ये <coughs> साम श्याम साम गान करता हुआ साम गान करता हुआ क्या समत्वात ब्रह्म ही सामे ये श्याम ब्रह्म समहनुष श्याम ब्रह्म ब्रह्म सर्व रूप है उसका गान करता है गान करता मतलब एक ही ब्रह्म स्वरूप में हूँ उसका ख्यापन करता हुआ प्रसन्न होकर खुश होकर के जो होता है मैं ही ब्रह्म और UH, कुछ नहीं है सम ब्रह्म है उसी साम को गान करता अर्थ शब्द करता है शब्द करता अर्थ एक अद्वितीय ब्रह्म आत्मा में हूं उसका प्रख्यापन करता हुआ लोक अनुग्रह के लिए लोक के कृपा करने के लिए प्रसन्न होकर के आनंद होकर के ये ज्ञान का फल अत्यंत कृतार्थ में हो गया सब कुछ मैं हूँ अन्य कुछ नहीं आम हम मनोरव वामदेव ने कहा सब कुछ मैं हूँ सर्वात्म भाव को प्रकट करके प्रसन्न होकर के हाबू हो हाबू ये जो हाबू हाबू दिया है अहो आश्चर्य के लिए देता है अहो सब कुछ मैं हूँ कुछ नहीं है कोई भय नहीं है मेरे में संसार तीनों काले में है ही नहीं बिल्कुल कोई माया नामक पदार्थ नहीं जगत तीनों काले में है ही नहीं जैसे राज्य में सर्प दे भागे बढ़ करके आकर दिखा रहे रज्जु तो है सर्प है ही नहीं कितने हम दौड़ कर भागे ये सर्प है ही नहीं आश्चर्य करा हो करके हाबू हाब कह करके अपने सर्वात्मक भाव आनंद प्रकट करते हुए गान आस्ते ज्ञानी आगे भी इस प्रकार से करता है <laughs> सर्वात्मकमेष प्रकट करता है अहम अहम अहम अहमनाहमन्ना अहमनाद अहम श्लोकृद श्लोकृद श्लोकृद अहमस्मी प्रथमजारिता से पूर्व देंवेभ्यो अमृत से ना भाई यदमे माँ वहाम अन्नमद आदमी अहम विश्व भुवनम अभ्यमय अभ्यभवाम सुवर्ण ज्योति यम वेद इतुपनिषद अहम अन्नम अहम अन्नम अहम अन्नम सर्वात्म प्रसन्न होकर खुश होकर कहो oh, मैं ही अन्न मैं ही अन्न अर्थात जो अन्न रूप से दिखते हैं मैं ही हूँ अहम अन्नम अहम अन्नम अहम अन्नम अन्न स मैं ही हूँ और अन्नाद जो भोक्ता है खाने वाले वो भी मैं हूँ अहम अन्नाद तीन बार कहता है आश्चर्य होकर के अहो डर आश्चर्य होकर के अरे अरे अहम अन्नाद मैं अनाद हूँ मैं अनाद हूँ प्रसन्न होकर के और श्लोक है कीर्ति करने वाले ख्यापन करने वाले हम श्लोक कृत हम श्लोक कृत हम श्लोक कृत श्लोक है श्लोक ग्रंथ कीर्ति कीर्ति करने वाले ख्याख्यापन करने वाले कीर्ति को प्राप्त करने वाले कीर्ति करने वाले सब मैं ही मेरी सब कृति है अहम अस्मी प्रथम ऋतस्य अम प्रथमज मे हूँ प्रथमज हिरण्य गर्भादिजितने जितने गर्भ विराट मेय हूँ ऋत्य कर्म फल का ऋत रित कर्म सत्य ऋत सत्य क्या है अवश्य फल देने से ऋत को कहते सत्य कहते ऋतस्य सत्य से मूर्ता मूर्त जगत को कहा ऋत सत्य निज दिखता है पृथ्वी जल तेज आकाश है पृथ्वीजल तेज मूर्त है अमृर्त है आकाश ये रूप से प्रसिद्ध है ये सबका ऋत स में प्रथम ज पूर्वम देवेभ्यो अमृतस्य ना भाई देवताओं के पूर्व में था अमृतत्व का नाभी हूँ जैसे नाभि में और अर्पित है नाभि को ना भाई हो गया ये छंद में इसे प्रयोग होता है <coughs> पर अमृतत्व के नाभि सारे कुछ मेरे में अर्पित है यो माँ दधाती स इधम एवं जब मुझे अन्न देता है अन्नदान करता है इदम इदमे माँ अवह मेरी रक्षा करता है मुझे देता है माँ अबह मेरी रक्षा करता है यथाभूत देता है इदम एव इथ इथ इत, इथ इत, एक दिया है ओ इत्थम एव यो माम मदाती माम सदम इदम नहीं ईदेव <laughs> माँ दत्ता स इधे ईदे बहा ईद का दम माम मेरी रक्षा करता है इसे जो अन्नदान करता है मेरी ही रक्षा करता है मुझे देता है और जो आगे अहम अन्न और जो अन्नदान करता है वो मुझे ही देता है जो अहम अन्नम अदंतम आदमी जो अन्न खाता है दूसरे को नहीं दे करके ये कहता है मैं उसको खा लेता हूं किसको अन्नम अधंतम अन्नम अदमी दूसरे को नहीं दान करने वाले को अन्न रूप करके मैं उसको खा लेता हूं तो ये कहता है ये तो बड़ा है कि स्वयं इतने करेगा तो अन्न होकर के सब का खाद्य बन जाए सो खा लेगा ये खा लेगा मतलब अन्न दान करना चाहिए अन्य को अन्न नहीं देकर जो खाता है ऐसे नहीं सबको सब कुछ मेरे अन्न है सारे ब्रह्मांड मेरा अन्न है अहम विश्वम भुवनम अभिभावाम सारे विश्व भवन को अभ्य भवाम अभिभामी संहार कर लेता हूँ सारे ब्रह्मांड का सहार रुद्र रूप से सबके में अभिभव करता दबा देता हूँ संहार कर लेता हूँ सुवर्ण न ज्योति सुवर्ण न का इदित्य के समान मेरी ज्योति है <laughs> प्रकाश है ज्योति में इकार आदित्य के समान इव न मेरी ज्योति प्रकाश है एवं वेद इतिपनिषद ईसा जो जानता है इस प्रकार प्रसन्न आनंद होकर के रहता है इति इतिपनिषद ये उपनिषद समाप्त हुआपनिषद इस क्यागे ओम सहना भवतु सहना सह नौ भुन सह वीर करवा तेजस्वी नावधितमस्तु माँ विद्विषा ओम शांति शांति शांति ऋग्वेद के अंतर्गत एक ही उपनिषद है ऐत् उपनिषद अपरा में प्रारंभ करेंगे ऋग्वेद के अंतर्गत एक ही उपनिषद ऐितरीय अन्य जितने दस उपनिषद में एक ही अन्य उप उपनिषद है बहुत किंतु जो दस उपनिषद है उसमें से एक ही है ऋग्वेद में सबसे कम शाखा है एक ही एक हज़ार एक सौ अस्सी शाखाओं में से ऋग्वेद के अंदर इक्कीस शाखा है कम है तो ये दस उपनिषद में एक ही उपनिषद अति उपनिषद ऋग्वेद के अंतर्गत और बाकी यजुर्वेद सामवेद अथर्वेद अब तक ईसावासीय उपनिषद यजुर्वेद के ईशा कठ और तैत् ये तीनों याजुर्वेद के हो गए आगे विद्य के भी यजुर्वेद के है, है यजुर्वेद के सामववेद केहन उपनिषद हो गई और आगे चांदोग्य आएगी दो और अथर्वेद प्रश्न मुंडक मांडू के तीन हो गई तीन हो गई तो सबसे अधिक है यजुर्वेद के अंतर अभी तीन हो गए और वृद्धारण सबसे बड़ी उपनिषद आने वाले और एक उपनिषद ऐतिर उपनिषद है जो कि ऋगवेद के अंतर्गत ओम पूर्ण मदह पूर्ण पूर्ण पुर्ना मुदच्यते पूर्ण से ओम शांति शांति शातिशिशाति